ओ यही ये है, ये है नैना मैम स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखकर आंखें आंखे बड़ी करते हुए कहा वाह बहुत अच्छी है एक मिनट एक मिनट विक्रांत ने अपनी करते इसमें नजर आनी शुरू हुई थी नैना कैफे के सबसे किनारे वाले टेबल पर अकेले बैठी हुई थी उसके ठीक बगल में ग्लास का विंडो बना हुआ था जहाँ से बाहर का नजारा दिखाई पड़ रहा था लेकिन इस वीडियो में विक्रांत ने कुछ अजीब चीज नोटिस किया था हाँ सर ये मैम अकेली बैठी है और लगातार बाहरी क्यों देख रही है स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखकर शक जताते हुए कहा हम्म और इसके बाल बाल बहुत लंबे हैं और उसने बाल खुले भी रखे हैं कहीं उसने कान में कोई डिवाइस तो नहीं लगा रखी है विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा डिवाइस कैसी डिवाइस स्वाति ने कन्फ्यूज होते हुए कहा माइक वगैरह लगा रखा होगा किसी से कनेक्टेड होगी ना विक्रांत ने जवाब दिया इसका मतलब हो सकता है कि मैम किसी मिशन पर हो सीक्रेट मिशन हम्म विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और फिर से सर्विलाई है उसने अपनी फिंगर को क्रॉस कर रखा है यहाँ देखो यहाँ क्रॉस तो कर रखा है स्वाति ने भी अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत से कहा उसकी आदत थी ये जब भी वो ज्यादा नर्वस होती थी या घबराई हुई होती थी तो बार बार अपनी फिंगर क्रॉस करती रहती थी फिंगर क्रॉस कर रही है कान में उन्होंने कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लगा रखा है और बार बार बाहर देख रही है स्वाति ने शक जताते हुए कहा वो किसी का पीछा कर रही थी मुझे जहाँ तक लग रहा है और वो आदमी यहाँ कैफे की खिड़की से नजर आ रहा था हम्म, लेकिन किसका पीछा कर रही थी उनका कोई पर्सनल मैटर था या इंटेलिजेंस के मिशन पर है स्वाति ने शख्स जताते हुए कहा और सर एक चीज और देखिए यहाँ पर दो घंटे तक बैठी रही दो घंटे तक भला कोई अकेला किसी कैफे में कैसे बैठा रह सकता है स्वाति ने असम से भरे लहजे में कहा पक्का वो किसी का इंतजार कर रही थी या फिर किसी पर नजर रख रही थी पता नहीं विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर उसने वीडियो को प्ले करके आगे देखना शुरू कर दिया सर हम लोगो को यहाँ बाहर स्ट्रीट पर लगे सीसीटीवी कैमरे और यहाँ आस के कैफे में लगे कैमरे की फुटेज भी चेक करनी चाहिए वहां से भी हमें कोई न कोई सुराग मिल सकता है हम्म, विक्रांत नैना की बातों से सहमति विक्रांत नैना स्वाति की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर दिया। अच्छा एक चीज और है ये यहाँ पर देखो ये नैना यहाँ पर लॉन्ग जैकेट पहनकर बैठी है विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा और नैना ऐसी लॉन्ग जैकेट तभी पहनती है जब वो अपने साथ गन लेकर चलती है वो गन छुपाने के लिए ही लॉन्ग जैकेट पहनती है ओ स्वाति की आंखे बड़ी होगी नैना अगर गन लेकर आई थी तो इसका मतलब कि वो किसी बहुत खास मिशन पर थी विक्रांत ने संदेह जताते हुए कहा लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मिशन पर थी उसके घर का कोई मैटर था क्या लेकिन अगर कोई घर का मैटर था तो फिर यहाँ न्यूजीलैंड में किससे बदला लेने के लिए आई हुई थी विक्रांत सोच में पड़ गया और अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से किसी सीक्रेट मिशन पर है तो फिर यहाँ न्यूजीलैंड में क्या कर रही है इंडिया का कोई सीक्रेट मिशन यहाँ न्यूजीलैंड में तो आज तक नहीं हुआ है तो नहीं की इस आईलैंड काफी राजी कहानियां छुपी हुई है और नैना उन्ही कहानियों में से किसी का राज जानने के लिए यहाँ आई हुई है पार्क में बैठकर फुटेज वीडियो चेक करने के बाद विक्रांत और स्वाति एक बार फिर से उसी स्ट्रीट की तरफ चल पड़े इस बार इन लोगों का मकसद स्ट्रीट में मौजूद अलग अलग रेस्टोरेंट में से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना था ताकि हर फुटेज को खंगालते हुए उसमें से नैना के बारे में कुछ पता लगाया जा सके लेकिन इस बार विक्रांत ने कैफे वालों से फुटेज लेने के लिए अलग अलग तरकीब लगाई थी इस बार वो किसी शॉप पर गया ही नहीं उसने अकेले स्वाति को फुटेज मांगने के लिए भेजा स्वाति अपनी अदाओं से रेस्टोरेंट वालों को रिझाते हुए बड़ी आसानी से उन्हें फुटेज देने के लिए मना ले गई कुछ स्वाति के अदावों पर पिघल कर सरग्रांस फुटेज देने को रेडी हो गए तो कुछ तो कुछ को स्वाति ने विक्रांत की दर्द भरी कहानी सुनाकर पिघला दिया था इस ट्रिक से स्वाति को सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा विक्रांत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो यहाँ पर किसी को ये नहीं बता सकता था कि वो यहाँ पर नैना की तलाश करने के लिए आया है और ना ही वो किसी को ये वो नैना की फोटो दिखा सकता था किसी को शक ना हो इस वजह से विक्रांत ने स्ट्रीट के सभी दुकान से सर्वरानस फुटेज भी नहीं लिया था बल्कि एक दो कैफे छोड़कर फुटेज मांग रहे थे ताकि ना तो किसी को उन पर शक हो और ना ही किसी को ये पता लगे कि ये लोग नैना की तलाश में आए हुए हैं सबसे ज्यादा डर तो यहाँ की लोकल पुलिस का था क्योंकि तो अगर बात लोकल पुलिस तक चली गई तो फिर उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी जिनकी वजह से नैना अपनी आइडेंटिटी छिपा कर पर आई हुई थी स्ट्रीट के लगभग एक चौथाई दुकानों का सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी फुटेज स्वाति ने कलेक्ट कर लिया था खास तौर से स्ट्रीट के जो प्रीमियम रेस्टोरेंट थे और वहां का फुटेज जरूर कलेक्ट किया था ये सब करते करते शाम हो चुकी थी सारे फुटेज कलेक्ट करने के बाद स्वाति और विक्रांत सीधे अपने होटल पहुंच गए इन लोगों ने होटल पहुंचकर आराम से फुटेज चेक करने का प्लान बनाया हुआ था रूम में पहुंचते सबसे पहले इन्होंने डोर लॉक किया और फिर फुटेज को लैपटॉप में डालकर इसे बड़े ध्यान से देखने में लग गए वैसे आज तक विक्रांत ने फुटेज चेक करने का काम कभी नहीं किया था अब वो केस पर काम करता था तो हमेशा कोई ना कोई जरूर उसके पास रहता था और ये सब काम कर देता था आज पहली बार उसे वीडियो फुटेज चेक करने की जरूरत पड़ रही थी विक्रांत जानता था कि फुटेज चेक करने का काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है और इसमें काफ़ी वक्त भी लगता है इसलिए उसने सारे वीडियो फुटेज को आधा आधा बांट दिया आधा फुटेज उसने स्वाति को देखने के लिए दे दिया और आधे वीडियो फुटेज को खुद ही देखने लग गया इस काम में काफ़ी टाइम लगने वाला था ऐसे में विक्रांत ने डिनर करने के लिए बाहर जाकर टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा उसने रूम सर्विस को कॉल करके खुद के लिए और स्वाति के लिए रूम में ही डिनर मंगवा लिया थोड़ी देर तक वीडियो फुटेज चेक करने के, बाद साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर से ये लोग फुटेज की पड़ताल करने लग गए डिनर करने के बाद अभी तकरीबन दस मिनट ही हुए थे कि अचानक से रूम की डोर बैल पड़ी दरवाजे पर कोई आया हुआ था इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है हमने तो किसी को बुलाया भी नहीं स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखकर कर हैरानी भरे लफ्जों में कहा विक्रांत भी कन्फ्यूज था लेकिन तुरंत ही उसे याद आया कि इस वक्त रात के तकरीबन साढ़े आठ बज रहे हैं और अब उसके डुप्लीकेट टास्क का टाइम हो चुका था विक्रांत ने लपक कर रूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ सामने उसका टूर गाइड ए वी खड़ा था हाँ क्या हुआ इस टाइम विक्रांत ने होते हुए कहा सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया मैंने लेकिन मैं ये पूछने आया था कि कल मॉर्निंग में मुझे आना है या नहीं ये मिनिना बेहद शालीनता के साथ विक्रांत से सवाल नहीं कल नहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे लेकिन सर बुकिंग अरे बुकिंग की टेंशन मत लो जो तुम्हारा पैसा है वो तुम्हें मिल जाएगा अरे सर वो बात नहीं है अरे तो ऐसा है तुम्हारा फोन नंबर तो मेरे पास है ही अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला दूंगा और देखो अगर मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी पे कर दूंगा ओके अब तुम जाओ और एंजॉय करो तुम भी छुट्टी मनाओ विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अरे सर आप समझ नहीं रहे मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ पैसे वगैरह की कोई बात नहीं है ए बी ने विक्रांत की बात बीच में ही काटते हुए कहा क्या क्या बात है अब विक्रांत ने थोड़ा सीरियस होकर अपनी भॉई टेडी करते हुए कहा